देवी भागवत तीसरा स्कंध भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी राजा जन्मेजा ने पूछा पितामह अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो स्वयं जगत के कारण हैं फिर उन्होंने भी यज्ञ किया यह कैसे महामते उनके उस यज्ञ में कौन कौन से ब्राह्मण सहायक थे जिन्हें वेद का सारा रहस्य मालूम था और जो ऋतविज का काम कर रहे थे परम तपस्वी मुनिजी मुझे यह सब बताने की कृपा कीजिए भगवान विष्णु ने किस प्रकार अंबिका यज्ञ किया था उसे सुन लेने के पश्चात मैं भी उनकी शैली का अनुसरण करते हुए सावधान होकर वैसे ही यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले महाभाग्यशाली राजन जिस प्रकार भगवती का यज्ञ विधि के साथ संपन्न हुआ था उस परम अद्भुत प्रसंग को विस्तार से सुनो जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपने स्त्री विग्रह से तीन शक्तियों को विदा किया तब वे तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गई एक एक सुंदर विमान पर उनका आसन था उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जलारण ही नजर आता था अतः वे ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और उस पर वे रह गए उस समय भगवती भुवनेश्वरी ने ही उस आधार शक्ति पृथ्वी को अपने पास से भेजा था तभी वह पृथ्वी प्रतिष्ठित हुई उसमें मज्जा मेद सटा हुआ था वह मेद मधु और कैटअप के शरीर का था उसका सहयोग होने से पृथ्वी का नाम मेदनी पड़ गया सबको अपने ऊपर स्थान देने से धरा और विस्तृत होने से पृथ्वी ये नाम और हुए भारी होने से मही भी कहलाने लगी भगवती भुवनेश्वरी ने उस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर ठहराया वे उसे स्थिर रूप से धारण किए रहे इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए जिस प्रकार काठ में लोहे की कील ठोक दी जाती है ताकि वह तस से मस्त न हो उसी प्रकार वे पर्वत बनाए गए थे महाराज इसी से पंडित जन पर्वतों को महीधर कहते हैं भगवती ने अनेक योजन विस्तार वाले उस तैम पर्वत को बहुत सुंदर रूप से सजाया बहुत से मणिमय शिखर उसकी अद्भुत शोभा बढ़ा रहे थे मार नारद पुलस्त पुलह क्रतु दक्ष प्रजापति और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं मरीची से कश्यप जी प्रकट हुए दक्ष प्रजापति से तेरह कन्याएं उत्पन्न हुई कश्यप जी की उन कन्याओं ने बहुत से देवताओं और दानवों को उत्पन्न किया तभी से कश्यपी सृष्टि चली जिसका मनुष्य पशु और सर्प आदि अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयंभु मनु प्रकट हुए और उसके आधे वाम भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा जी का आविर्भाव हुआ उन्हीं मनु और शत्रुपा से प्रिय और उत्तान ये दो पुत्र उत्पन्न हुए तीन अत्यंत सुंदरी एवं उत्तम गुण वाली कन्याएं उत्पन्न हुई कमल योनि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सृष्टि रचकर कर पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्म लोक बनाया फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए वैकुंठ प्रकट किया उनका वह सर्वोत्तम सुरम्य क्रीड़ा भवन संपूर्ण लोकों के ऊपर विराजमान है भगवान शंकर ने भी एक उत्तम स्थान बना लिया जिसका नाम कैलाश पढ़ा भूतों की एक मंडली बनाकर उनके साथ हुए इच्छानुसार आनंद करने लगे मर्तलोक और पाताल से अतिरिक्त एक तीसरा लोक है जो सुमेरुगिरि के शिखर पर विराजमान है भांति भांति के रत्नों से सुशोभित उस स्थान पर देवराज इंद्र रहने लगे समुद्र का मंथन करने से उत्तम पारिजात वृक्ष चार दाँत वाला एरावत हाथी सारी इच्छाएँ पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ उच्च्रवा घोड़ा और रंभा आदि बहुत सी अप्सराएं निकली स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सबको इंद्र ने अपने पास रख लिया इसके बाद समुद्र से धनवंतरी और चंद्रमा प्रकट हुए जो अनेक गणों के साथ स्वर्ग में रहकर शोभा पा रहे हैं